वर्णन करती है और नित्य और अन्य नित्य पदार्थों के बारे में ये कुछ कह सकती है नहीं तो दूसरे थे ना की जो मतलब जो जगत उत्पन्न होता है ना तो उसके कारण को बह रही है उसके और उसके अतिरिक्त और कुछ नृत्य नहीं है ऐसा ठीक है बहुत सारी स्थितियाँ है ना लज्जो जगत उत्पन्न होता है उसका कारणों को बह रही है इसका मतलब उससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं है मतलब तो फर्श रूप में ज्ञान है अच्छा लिख वासुदेव वास्तुदेव संकट में अनिरुद्ध वासुदेव, वासुदेव संकर्षण अनु कल भागवत की संख्या बताई थी आपको उसको तो देखना पड़ेगा देखा तो इसमें कितने व्यू बताए क्या वासुदेव संकर्षण अनुरुद की जो कर रूप जो पर भगवान है ना प्रादू होती है पर भगवान को पर वासुदेव कहते हैं पर भगवान को ध्यान देना व्यू वासुदेव की देखो वी वासुदेव की पर वासुदेव से अवेदी होने पर वासुदेव से भी विवक्षा होने पर अवेद विवक्षा बी तीन कहे जाते हैं कितने कहे जाते हैं वैसे कितने ये तो चार।, चार वासुदेव और चार संकर्दे है ना तो क्या है की वास्तु वासुदेव से पर वासुदेव से अगले भी अच्छा होने कर थे थे थे थे थे थे। नहीं। नहीं। ऐसा अब देखेंगे कि उसमें भगवान के पर रूप में छह गुण पूर्ण रूप ऐसी प्रकाशित होते हैं तो इसके ग्रंथ में तीन विभो का वर्णन आया इसे है नीति जीवि के अंतर्गत प्रत्येक में दीहों के अंतर्गत तो प्रत्येक दो दो गुण प्रकाशित होते हैं दो दो गुण प्रकाशित होते मतलब क्या है कि दो गुण छोटा प्रकाशित होते हैं और अन्य गुणों का प्रकाश नहीं दिये। दिये। होता है दो गुण तो छोटा प्रकाशित होते हैं अन्य गुणों का प्रकाश नहीं होता है तो इससे यह नहीं समझा जाएगा कि उनमें गुण नहीं हो ये तो भगवान के ऊपर है की किसमें कितने गुणों का प्रकाश करते हैं ये प्रकाश उनकी इच्छा ऐसी का श्लोक है ना इसमें ज्ञान आदि छह परिपूर्ण भगवान वासुदेव जाते हैं है नगवान मतलब जैसे कि में पर रूप में पर रूप छः गुणों से परिपूर्ण है तो वासुदेव भी जो छह गुणों ऐसी परपूर्ण वासदेव मतलब वासुदेव दिवस कितने गुणों ऐसी परपूर्ण है छु छो पर रूप कितने गुणों ऐसी परिपूर्ण है छह से इस पुस्तक में में आया ना भगवान वासुदेवते हैं ये जो कितनी हो गयी है अब इसमें ब्यू वासुदेव का वर्णन नहीं इस पुस्तक में तीन ही व्यू बताया इसमें संकर्षण प्रदून और लगाइए संकर्षण में ज्ञान और बल प्रकट रहते हैं संकर्षण में प्रकट रहते हैं ये जीव तत्व के अधिष्ठाता होते हैं कौन संकर्षण प्रदुम्न में ऐश्वर्य और वीर प्रकट होते हैं ये मन तत्व के अधिष्ठाता होते हैं अनु अनुरुद्ध में शक्ति और तेज प्रकट रहते हैं इसको इस पुस्तक के आधार पर ऐसा समझेंगे संकर्षण में ज्ञान और बल पूर्ण रूप से प्रकाशित रहते हैं अन्य दो गुणों का प्रकाश निम्न होता है ना ये जीव तत्व के अधिष्ठाता होते हैं प्रदुम्न में ऐश्वर्य और वीर पूर्ण रूप से प्रकाशित होते हैं ये मन तत्व के अधिष्ठाता होते हैं अनुरुद्ध में शक्ति और तेज पूर्ण रूप से प्रकाशित होते हैं ये अहंकार तत्व के अधिष्ठाता होते हैं लग जाएगा माप से अहंकार उत्पन्न वा यद्य सभी व्यूहों में ज्ञान आदि सभी गुण परिपूर्ण होते हैं या पूर्ण रूप से प्रकाशित होते हैं भगवान की इच्छा से ही कार्य विशेष के लिए संकर्षण आदि में दो दो गुणों का अधिक प्रकाश तथा अन्य गुणों का न्यून प्रकाश होता है किससे भगवान की इच्छा से किसी गुण का अधिक प्रकाश किसी गुण का न्यून प्रकाश कैसे है उनकी और किस प्रयोजन के लिए कार्य विशेष के लिए कार्य विशेष के लिए लग गया अच्छा उनमें गुणों का अभाव नहीं होता है लगा अतः भगवान सभी स्थानों और सभी कालों में पूर्ण ही रहते हैं यह समझ लेना सभी रूपों में भी पूर्ण रहते हैं व्यू रूपों में भी वे कैसे हैं? पूर्ण है, पूर है।, पूर है। <coughs> भगवत में आ गया ना वास्तव पर तुम पुराण साहित्य में जैसे ब्रह्मा विष्णु और शिव क्रमशः सृष्टि स्थिति और लय के कर्ता सुने जाते हैं वैसे ही आगम शास्त्र और पुराणों में भी प्रदुम और संकर्षण सृष्टि आदि के के कर्ता जाते हैं मतलब ये है समझ लेना कि इनके वो ब्रह्मा के उस नियंता इस रूप में भगवान होते हैं किस रूप रूप में प्रदुम ही है न चलिए आप देखेंगे चलो इसी को देख लो अभी अपनी पुस्तक देखो तस्कार थे उनहो में उन वर्णन नहीं किया इन्होंने। उन में में, संकर्षण संकर्षण संकर्षण संकर्षण ज्ञान ज्ञान ज्ञान और और और बल बल बल से से से से युक्त, युक्त इसमें दो का प्रकाश होकर जीव तत्व का अधिष्ठाता होकर जीव तत्व का और उसे किससे जीवात्मा को, जीव तत्व को प्रकृति से विविक्त करके प्रकृति से या प्रकृति से पृथक करते ध्यान देना प्रलय अवस्था में क्या होता है कि जीव के देह इंद्रिय और विषय सबका संघार हो जाता है ना तो करण के बिना ये जीवात्मा प्रकृति में स्थित होकर परमात्मा में लीन हो जाता है प्रकृति में स्थित होकर परमात्मा में प्रकृति और ये पुरुष या प्रकृति और जीवात्मा आत्मा दोनों भगवान में स्थित है तो प्रकृति दे इंद्री विषय रूप में परिणत प्रकृति नहीं तो प्रकृति तो है उस प्रकृति के साथ जीव का संबंध लेकिन वो क्या है कि वो संबंध जो है कार्य विशेष का जनक है किसी कार्य का जनक है नहीं है तो अब सृष्टि के लिए क्या करना पड़ेगा उस प्रकृति से पृथक करना पड़ेगा न प्रकृति से पृथक करना पड़ेगा उस प्रकृति से पृथक के, के, किया जाएगा जिससे कि वो ना, नाम रूप के विभाग वाला हो जाए प्रकृति से पृथक तो करेंगे नाम रूप का प्रकृति से पृथक करने के लिए उन में प्रकृति जिस रूप में है उसमें जैसे जीव स्थित है तो उस प्रकृति से इसको करेंगे क्यों करें नाम रूपर रूप के लिए या विभाग वाला करने के लिए ठीक है की संकर्षण ज्ञान और वन दो गुणों से युक्त होकर जीव तत्व की अधिष्ठाता होकर और जीव तत्व को प्रकृति से अलग करके तथा प्रदुम्ना अवस्था को प्राप्त करके प्रदुम्नावस्था को शास्त्र प्रवर्तन हम क्या जगत संघार हम करो थी शास्त्र का प्रवर्तन मतलब शास्त्र का लेखन और जगत का संघार करते है ना नगुणनावस्था को प्राप्त करके शास्त्र का प्रवर्तन शास्त्र का और जगत का संघार करते हैं शास्त्र का प्रवर्तन के लिए ज्ञान गुण उपयोगी है शास्त्र प्रवर्तन मतलब शास्त्र का उपदेश शास्त्र का और शास्त्र प्रवर्तन के लिए क्या उपयोगी है ज्ञान गुण और जगत संघार के लिए क्या उपयोगी है बल बल है ना और ये ज्ञान संकल्पात्मक ज्ञान तो प्रकृति से अलग करने में उपयोगी संकल्पात्मक ज्ञान प्रकृति से तो संकल्प से नाम रूप का विभाग करते हैं भगवान अच्छा तो अब ध्यान देना कि भगवान सृष्टि करके ब्रह्मा को क्या करते हैं साक्षात वेदो प्रेस करते हैं यो ब्रह्मांडम पूर्वम यो वही वेदांसा प्रेणो तस्मी देवात्म बुद्धि प्रकाशमुक् वही शरण महम प्रपदे ठीक है तो अब ध्यान देना कि वो तो ब्रह्मा जी को वेद शास्त्र का उपदेश करते हैं, हम्म, और फिर यहाँ पर क्या आ गया कि शास्त्र का अच्छा ठीक है तो वही शास्त्र का उपदेश समझ लेना शास्त्र का हाँ वही प्रथम रूप ये पहले है क्यों भगवान ने नारायण इन रूपों में है ना ये पहले ठीक है भगवान यह रूप पहले है पहले है ठीक कहा अव देखना प्रदुम्न क्या ऐश्वर्य युक्त है प्रदुम्न क्या ऐश्वर्य वीर युक्त प्र, और प्रदुम्ने प्रदुम्ने ऐश्वर्य तथा वीर गुणों से युक्त होकर हो हो हो या दो गुणों तो से कोर्ण प्रकाशित होकर ऐश्वर्य प्रद्युम्न वीर प्रद्युम्न ऐश्वर्य और वीर गुणों से युक्त होकर या कुछ छोटा है पाठ तत्व है न तो तत्वम से यहाँ पर ले लेना मनस्तत्व अधिष्ठाएं क्या लेंगे मनस्तत्व अधिष्ठाएं मन तत्व के अधिष्ठाता हो करके किसके अधिष्ठाता हो कर के मन तत्व के, के अधिष्ठाता हो करके धर्मोपदेश क्या धर्मोपदेश और मनोचतुष्ट आदि वर्ग सृष्टि क्या करो कि कुछ छूटाट लग रहा है नहीं ठीक है धर्मोपदेश के बाद यह क्या मनु कर लेना पाठ मनो नहीं मनु उल हाँ, उल प्रद ने ऐश्वर्य और वीर से युक्त होकर मन तत्व के अधिष्ठाता होकर के धर्म का उपदेश धर्म का उपदेश है, और क्या है धर्म का उपदेश तथा मनु के अंतरात्मा रूप से मनु के अंतर्यामी रूप से या मनु चतुष्टय एक मिनट थोड़ा भूल हो गई प्रदुम्न ऐश्वर्य और वीर गुणों से युक्त होकर मन तत्व के अधिष्ठाता होकर धर्म का उपदेश तथा चार मनु तथा मनु चतुष्टय आदि शुद्ध वर्ग की सृष्टि करते हैं या शुद्ध पाठ कर लो मनु चतुष्टय आदि वर्ग वर्ग के पहले शुद्ध शब्द है मनु चतुष्टय आदि शुद्ध वर्ग की सृष्टि करते हैं मनु नाम चतुष्टया नाम समाहरा है ना प्रदुम और वीर गुणों से युक्त होकर मन तत्व की अधिष्ठाता होकर के धर्म का उपदेश तथा मनु चतुष्टयादि शुद्ध वर्ग की सृष्टि को करते हैं कहते हैं है चार हाँ। अब यहाँ पर समझे किस गुण से युक्त है वे ऐश्वर्य वीर तो इस गुण से युक्त होकर के वे क्या करते हैं धर्म का उपदेश करते हैं है ना और क्या करते हैं हम्म। तो हाँ मनु चे चतुर्थ समझ ले ना कि ऐसा आता है आगम शास्त्रो में ब्राह्मण युग में मतलब ब्राह्मण जोड़ा ब्राह्मण दंपति है ना क्षत्रिय दंपति वैश्य दंपति और सूत्र दंपति कि ये कौन है प्रथम है ना तो अपने सिर से इन्होंने किसको उत्पन्न किया ब्राह्मण मनु को मतलब ब्राह्मण दंपति को हुँ? और तिर और मुख के बाद क्या तिर के बाद क्या आएगा नहीं मुख से उत्पन्न किया ब्राह्मण दंपति को मुख से किस को उत्पन्न किया ब्राह्मण दंपति को बाहू से छत्री दंपति को से वैश्य दंपति को और बाद से शूद्र दंपति को तो ये मनु चतुष्ट कहे गये ये क्या कहे गये मनु चतुर्षय आदि है ना तो आदि से मतलब और भी रचना की है ना और की भी रचना की अब यहाँ पर ध्यान देना और शुद्ध वर्ग शुद्ध वर्ग इनको इसलिए कहा गया है मनुष्य को शुद्ध वर्ग इसलिए कहा गया है कि फल्छा से रई होकर भगवत आराधना रूप कर्म करने वाले थे, थे से। फलेच्छा से रईक होकर के भगवान आराधना रूप कर्मों को करने वाले थे और परमात्मा को परम प्राप्त मान करके उनका ही चिंतन करने वाले थे परमात्मा को परम प्राप्त मान करके उनका ही चिंतन करने वाले थे इसलिए इनको क्या कहा गया शुद्ध वर्ग क्या कहा गया है हाँ मतलब जो से फले होकर के भगवान आराधना रूप कर्मों को करते हैं तथा भगवान को ही परम प्राप्त करके उनका ही चिंतन करते हैं उनको क्या कहा गया है तो की सृष्टि को करते हैं संचय सभी सभी उत्पन्न जब ऐसा सुनो ये ऐसा कहते हैं जब ऐसा कहते हैं ना ब्राह्मणों से भ्रमाती है तो ऐसा भी कहते हैं ना कि परमात्मा के मुख से क्या उत्पन्न हुए ब्राह्मण और उड़ू से? से, से? से, से? से और उसे ठीक है तो अब ध्यान में ना तो जब उत्पन्न हुए तो सूर्य तो ऐसा कहते हैं कि जो उत्पन्न हुए किससे सिर से जो मुख से जो उत्पन्न तो हुआ वो ब्राह्मण बनो ब्राह्मण बना है ना भूजा से जो पर हुआ वो शक्ति बन और जो इससे उत्पन्न हुआ किससे पुरुष से उसको पाद से उत्पन्न हुआ उसको ऐसा जो भी प्रजा का विस्तार किया तो उनको भी वन दे उनको भी प्रजा का विस्तार करने के कारण उनको क्या दे दिया आगम शास्त्र में ऐसा वर्णन है किसी कल्प भेद से थोड़ा अंतर आ है नहीं तो वैसे एक मनु तो फिर एक नहीं मनु की तो संतान एक मनु है तो एक मनु की संतान मानो चार मनु है तो की संतान बन सबकी संतान तो ये जो है ना कि भगवान के जो है ना चार वर्णों की सृष्टि अलग अलग वर्णों से हुई उस आधार पर अब देखेगा यहाँ पर पर भी ऐश्वर्य और वीर गुणों से युक्त होकर देखो मन तस्वीर मनोवादी चले आगे अनुद्ध किन्तु अनिरुद्ध शक्ति और युक्त होकर किन्तु अनिरुद्ध शक्ति और युक्त होकर जगत की रक्षा करने में जगत की तत्व ज्ञान कर लेना के, को, प्रदान करने में तत्व ज्ञान को देने में तत्व ज्ञान को उपदेश करने में समझ गए? हाँ तत्व ज्ञान प्रदान करने में तत्व ज्ञान मतलब मोक्ष के लिए उपयोगी तत्व का ज्ञान है ना जिससे ज्ञान से मोक्ष होता है की शक्ति और तेज से युक्त होकर रक्षा करने में तत्व प्रदान करने में अच्छा मिश्र और मिस सृष्टि करने में अधिकृत होते हैं मिस सृष्टि करने में या मिस सृष्टि करने के अधिकारी होते हैं मतलब भगवान स्वयं अनुरुद्ध रूप से इनकार करने में अधिकृत होते हैं भगवान स्वयं अनुरुद्ध रूप से इ करने के अधिकारी बन जाते हैं क्या क्या करते है भगवान की शक्ति रक्षा करना क्या करना रक्षा करने में तत्व प्रदान करने में और मित्र सृष्टि करने में पहले आई थी शुद्ध वर्ग सृष्टि थी ना और अभी क्या आ रही है ये मिश्र वर्ग सृष्टि तो मिश्र वर्ग की सृष्टि आप ऐसा समझेंगे शुद्ध वर्ग की सृष्टि तो हो गई थी ना कि जो भगवान की आराधना रूप कर्मों को करने वाले थे है और भगवान कोई परम्परा प्रमाण करके उनका उनका चिंतन करने वाले थे उनकी सृष्टि को क्या रख रहा था शुद्ध वर्ग सृष्टि है ना और अब अपनी क्या रही है मित्र वर्ग सृष्टि तो मित्र वर्ग सृष्टि ऐसा तो समझेंगे कि जो केवल कर्म कांड में आस्था रखने वाले केवल कर्म कांड में, में? देना मतलब इसका केवल कर्म कांड में आस्था रखने वाले का मतलब यह है कि जो भगवत भगवान की आराधना मान करके कर्मों को नहीं कर रहे हैं भगवान की आराधना मान करके कर्मो को बद में ये हुआ की केवल कर्म में आस्था रखने वाले तथा स्वतंत्र रूप तो से देवताओं की आराधना करने वाले कैसे अब सुनो यहाँ पर आप ऐसा जो है ना वेदांत सिद्धांत को मानने वाले विद्वान ऐसा कहते हैं या वैष्णव ऐसा कहते हैं कि सभी कर्म भगवान की आराधना रूप है स्व कर्मणात्म अभ्य सिद्धि स्व कर्मणातम अभ्य सभी कर्म कैसे है भगवान की आराधना रूप है सभी कर्मो से भगवान की आराधना की जाती है पता ही आराधना करने से जैसे भगवान प्रसन्न होते हैं वैसे कर्म से प्रसन्न होते इसलिए जैसे हैं कर कर्म है उनकी आराधना हूँ ठीक है तो अब आप ऐसा देखेंगे कि ये बताइए कि जैसे आप किसी की सेवा करते हैं माता की पिता की आचार्य की किसी की सेवा करते हैं हाथ पैर दादना फूल माला पहनाना ये जो तो सेवा हो रही किसकी हो रही देखिए किसकी हो रही है न लेकिन इससे प्रसन्न कौन होता है प्रसन्न होकर आशीर्वाद कौन लेता है जड़ कौन चेतन चेतन की प्रसन्नता के लिए तो किया जाता है है ना ये बात ध्यान रखना माता पिता की सेवा है आचार्य जनों की सेवा है तो सेवा आरोप दागना है फूल वाला फैलाना है चंदन लगाना है वस्त्र पहनाना तो ये जो तो माता पिता की सेवा की जाती है ये सेवा किसकी होती है दिखाई देती है जड़ हरी पर किसकी प्रसन्नता के लिए बात आती है तो इसलिए कहा जाता है कि की स्वाज पूछा जाए जा, सेवा जड़ की या चेतन की तो जो आज चेतन की कही जाएगी फैना पड़ेगा किसी रहना पड़ेगा ये तो माध्यम है चेतन की सेवा के लिए जो प्रसन्नता तो चेतन को होती है ना चेतन की सेवा का ये माध्यम है सेवा चेतन की ही है सेवा हाँ शरीर रही तो अवस्था में नहीं है शरीर विशिष्ट अवस्था तो में तो सेवा किसकी ध्यान था है न तो अब ये जैसे शरीर की सेवा करने से शरीर में रहने वाली जीवात्मा प्रसन्न होती है वैसे ही जै, जैसे इस शरीर में एक आत्मा रहती है ना तो जीवात्मा इस शरीर का नियामक है वैसे ही चेतन अचेतन सबके नियामक कौन है भगवान इस जीवात्मा का भी नियामक कौन है भगवान है ना तो जैसे इंद्र है है ना सूर्य है अग्नि है ये देवता है इंद्र सूर्य अग्नि जो आग से दिखाई देता है ना मंडल सूर्य मंडल अग्नि है तो ये सब क्या है जड़ शरीर है ना इनके अंदर रहने वाला कोई जीवात्मा जो कि महान कर्म कर चुका है महान आत्मा है महायोगी है इसलिए भगवान ने उनको आधिकारिक पदों पर नियुक्त किया सूर्य बना दिया इंद्र बना दिया चंद्र बना दिया वरुण बना दिया कुबेर बना दिया बात ही समझ गई तो दृष्ट सं जो है ना इनके अंदर क्या रहता है चेतन जीव है इंद्रादी क्या है ये जीव है और जीव के अंदर भी कौन रहता है परमात्मा रहते हैं तो जब वैदिक लोग याद करते हैं ना तो वो जो है ना सूर्य की आराधना कर रहे हैं तो जो सूर्य दृश्यमान है जड़ उसका शरीर उसकी आराधना कर रहे हैं उसमें विद्यमान चेतन का उसमें विद्यमान चेतन का चेतन जो सूर्यमान शरीर जड़ है इसी आराधना कर रहे हैं इसमें विद्यमान चेतन का अब गंगा माता की पूजा करते हैं तो ये जो जल प्रवाह है तो इस जल जड़ जल प्रवाह की पूजा करते हैं क्या चेतन गंगा माता की पूजा होती है और उनका ये शरीर जल में वपुख वो क्या है जल में बकु है है ना ये एक देवता का शरीर है अब जैसे कैसे हिमालय की पुत्री कौन है पार्वती है ना तो हिमालय ये तो दिखाई देता है पर्वत आपका इसका रिष्ठाता देवता चेतन है इसका रिष्ठा देवता तो उसकी पूजा है और उसकी पुत्री पार्वती है ये तो उसका शरीर है हिमालय का एक शरीर यह है ठीक है तो अब ध्यान देना जैसे शरीर की, की, की जो है ना सेवा करने से उसमें रहने वाली जीवात्मा प्रसन्न होती है तो वैसे ही जब वैदिक लोग इंदिरादी ये क्या है कि कर्मों के द्वारा आराधना करते हैं ना इंदिरादी की तो इंदिरादी प्रसन्न होते हैं और इंदिरादी के साथ इंदिरादी में रहने वाले कौन प्रसन्न होते हैं परमात्मा कौन प्रसन्न होते हैं परमात्मा में तो इस प्रकार जो है ना कि ये जो वैदिक कर्म है ये भी भगवान की आराधना रूप बन जाते हैं किम बनते हैं अब ये इस रहस्य को सब लोग नहीं जानते है नदेव अग्नि तद वायु भगवान ही अग्नि के अंतरात्मा है भगवान अंतरात्मा सब कुछ भगवान है ना इसलिए इन सबकी पूजा करने से भगवान की पूजा हो जाती है लेकिन भावना का फल होता है तो जो ऐसे है ना जो विद्वान वेदांत के जानने वाले जो वैष्णव विद्वान है वो ये सब समझते हैं, तो वो तो उनके द्वारा किए जाने वाले कर्म क्या बन जाते हैं भगवान की आराधना है कि निष्कामता चाहिए अलेक्षा पूर्वक ना हो बताइए उसमें यह नहीं कि इंद्र की आराधना है, भगवान की आराधना नहीं इंद्र की आराधना इंद्र के है दोनों कह, की आराधना हो गई ना कैसे श्राद्ध में श्राद्ध क्यों किया जाता है पितरों की तृप्ति के लिए और खिलाते है किसको है तो ब्राह्मणों को खिलाने से पितर तिरफ्त होते नहीं सिर्फ छोटे उनकी प्रसन्नता होती ना पितरों की वैसे ही क्या है कि किसको या इंदिरादी देवताओं की पूजा करने से किसकी पूजा होती है लक्ष्य को क्योंकि पितर तृप्ति तृप्ति ही उद्देश्य है ना तो इनका ब्राह्मणों खिलाने का तो वो जानते हैं कि की अंतरात्मा भगवान है ऐसा जानकर के जो आराधना करते हैं तो वो कर्म कैसे हो जाते हैं भगवान की आराधना रूप हो जाते हैं तो अब यहाँ पर ध्यान देना यहाँ पर कहा देगा की अनुरुद्ध शक्ति और तेज गुणों से युक्त होकर रक्षा करने रक्षा करने में तत्व ज्ञान प्रदान करने में और मिश्र सृष्टि करने में क्या होते हैं अधिकारी होते हैं तो तत्व तो ज्ञान है ना अच्छा तो अभी यहाँ पर थोड़ा एक तो मिस सृष्टि आ गई ना है अब सुनिए आप यहाँ पर यहाँ कुछ पार्ट छूटा है तो अभी लगानो पार्ट फिर लगभग बता देंगे आपको है ना जो केवल कर्म कांड में आस्था रखते हैं और स्वतंत्र रूप से देवताओं की आराधना करते हैं एक तो है की ब्रह्मात्मक देवताओं की आराधना करना ब्रह्मात्मा समझते है ब्रह्मात्मा नियंत्रता या परमात्मा का एक तो ब्रह्मात्मा परमात्मा की आराधना करने वाले स्वतंत्र रूप से परमात्मा की आराधना करने वाले तो जो केवल कर्मकांड में आस्था रखते हैं और वो कैसे हैं कि स्वतंत्र रूप से देवताओं की आराधना करते हैं स्वतंत्र रूप से आराधना करते हैं कैसे हल्की इच्छा रख करके हल्की इच्छा रख करके रजोगुणी मनुष्य है ना तो और जो ये समझ में स्वतंत्र रूप से देवताओं की आराधना करने वाले रजोगुणी मनुष्य और निषि कर्म करने वाले जो तमोगुणी मनुष्य है निषिद्ध कर्म करने वाले जो तमोगुणी मनुष्य हैं, इन सब की सृष्टि क्या कही जाती है मिश्र सृष्टि क्या कही जाती है रजोगुणी और तमोगुणी मनुष्यों की सृष्टि को मिश्र सृष्टि कहते हैं भी देवता लो देख देख देख ये और डीपी डीपी डीपी अन्य देवता भक्ता देवता भक्ता जो अन्य देवताओं के भक्त है मतलब भगवान के भक्त नारायण से नहीं, नहीं है के दे अन्य देवता का है ना? ना? ना अन्य देवताओं के अतिरिक्त अन्य भक्त और श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करते हैं ये मेरा ही यज्ञ करते हैं कैसे अभी जीत मैं जानकर करेंगे तो ठीक है जाकर करेंगे तो और फिर वो अन्य देवता भक्त नहीं कर जाएंगे क्या कह जाएंगे भवन भक्ति कर है ठीक है हाँ और उसमें क्या है कि मयूब ईसान हिसान बोलो मयूब ईसान ईसान कि अन्य देवता की, दे की प्रार्थना करने वालों को जो फल प्राप्त होते हैं वो भी मययू की ईसान हिसान मेरे द्वारा ही बीत होते हैं किसके द्वारा ही होते हैं लगे तो वो तो तो, नि, नि, तो पहले आगे मृत्यु अवस्था बादल है वह अग्नि इन राजी देवताओं से अंतरात्मा ब्रह्म का ही प्रतिपादान है नदेवा अग्नि तद वायु इस ही सद का वह परमात्मा वो परमात्मा ही अग्नि है वो परमात्मा ही क्या है न तो परमात्मा ही अग्नि है ऐसा क्यों कहा गया क्योंकि अग्नि का अंतरात्मा नहीं परमात्मा वायु का अंतरात्मा नहीं परमात्मा हाँ अग्नि इंद्राजी जो ध्यान देना अग्नि इंद्राजी देवताओं का प्रतिपादन है जो पूर्व भाग में मतलब पूर्ण कर्मकांड भाग है वो किसका प्रतिपादन है अग्नि इंद्राजी देवताओं के अंतरात्मा का ही प्रतिपादन है इस उपनिषद वाक्य ऐसी ही ज्ञाप होता है इस प्रकार देवताओं के प्रतिपादक वचन तत्त देवता का प्रतिपादन करते हुए उनसे अंतरयानी परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं hmm. पूर्व भाग में भी परमात्मा के साक्षात प्रतिपादन एक मंत्र विद्यमान है वेदांत का ज्ञान न करने वाला व्यक्ति उनके भी अंत को नहीं समझ सकता है लोग कहते हैं ना कि पूर्व भाग में कर्मकांड भाग में देवताओं का प्रतिपादन है कर्म का प्रतिपादन है ऐसा नहीं तमाम मंत्र साक्षात् परमात्मा को प्रतिपादन करने वाले वहाँ भी विद्यमान है कर्मकांड भाग में बहुत सारे विश्वान है ये शैक्षी नारायण उपिस्तक जो है ना ये संता भाग की है ये ये ध्यान रखना संक है तो ये प्रामिक है ठीक है आगे देखेंगे इस प्रकार उपनिषद का अध्ययन संपूर्ण वेद के अर्थ का निर्णायक होता है है ना? उपनिषद का अध्ययन वेद के अर्थ का निर्णायक होता है क्या केवल देवताओं को उपदेश करके कर्मों का विधान किया जाता है अथवा उनके अंतरात्मा परमात्माओ को उपदेश करके कर्मो का विधान किया जाता है कर्म का प्रधान लक्ष्य क्या है इत्यादि प्रश्नों के उत्तर वेदांत से ही हैं, है ना? ये अच्छा तो अब ये, ये हम इस पुस्तक में भोग विस्तार है तो वो हम आपको बताएंगे कभी है ना इसमें बहुत है काल सृष्ट होकर बदानी के बाद क्या करना है काल की सृष्टि में अब काल की सृष्टि होंगे काल तो क्या है की स्वरूपता नित्य है कल कैसा है प्रोफ्सा नित्य है तो अखंड काल नित्य है लेकिन उसकी जो अवस्थाएं है न जैसे कलात्व का दिवसत्व है ना तो ये नगंतुक है ही नहीं, नहीं। तो अखंड काल नित्य होने पर भी अवस्था विशिष्ट काल होता है अखंड काल नित्य है पर उसकी अवस्था या आगंतुक है अवस्थाएँ है अवस्थाओं तो के आगंतुक होने से अवस्था विशिष्ट काल की क्या कही जाएगी तो कहा जाएगा और अवस्था जन्म होने से अवस्था विशिष्ट काल को भी जन्म कहा जाएगा तो इस प्रकार जो काल की सृष्टि को समझना थोड़ा काल देख लो देखे। काल मिल गया तेज पर है और काल को अतिरिक्त पदार्थ भी माना गया है तो ने बताया था ने। है ना और काल को क्या माना गया भगवान की विभूति है ना ये है नही बताया था ने। ने। का, काल भगवान की विभूति है नीचे से दूसरा पहरा देखेंगे ब्रह्मा दक्ष आदि प्रजापति मिला काल तथा समस्त प्राणी हर की विभूतिया है नगत की सृष्टि का कारण है ब्रह्मा दक्षादया काल जंतु विभूति हरे हरेरेता जगता सृष्टि है तो वह नित्य तो न काल नित्य है नित्य मतलब इसकी उत्पत्ति और विनाश अब ये मंत्र है तेती ब्राह्मण का न असदीत नो सदात तदानीम है न असत आसित तदानीम कर सृष्टि के पूर्व काल में न असत मतलब असत ना आसित असत नहीं था नो सदात सतनो आसीत और भी नहीं था तो यहाँ तदानीम मतलब सृष्टि के पूर्व में है ना कब तो इससे क्या है सत्य नहीं सिद्ध जैसे पूर्व परमात्मा था तो काल भी तो सिद्धे सदैव भूमि राम अग्नि पद से क्या सिद्धे काल और फिर देखना गीता में अहम यो अक्षया काला है न अविनाशी काल क्या यह मेरी विभुति पर प्रचल रहा है।, है ना की ये, ये, ये अविनाशी काल मदात्मक है यहाँ अहम का क्या है मदात्मक है ना गीता देखो क्षेत्रज्ञम चापि माम विधि क्षेत्रज्ञम चापी मामी तो माम का अर्थ यहाँ पर मदात्मक माम का क्या अर्थ है मदात्मा ध्यान देना अहम आत्मा नियंता नियंत्रण अहम आत्मा नियंत्रता उसको क्या कहेंगे इतना जरूर है कि ये ध्यान देना शरीर को रक शब्द शरीर को कहते हैं शक्ति वृद्धि से शरीर को रक शब्द शरीर को कैसे कहते हैं हाँ तो जीवात्मा के बोधक शब्द भी परमात्मा को कहे जाते शक्तिवृत्ति से लेकिन परमात्मा का बोधक शब्द जब दूसरे को कहेगा तो लक्षण से कहेगा कैसे कहेगा तो क्षेत्र है माम की क्षेत्र को मदात्मक जानो मेरे अधीन जानो है ना अब यहाँ देखो पाठ अपना की अहमे व क्षय काला अहम का क्या अर्थ है मदात्मक या भगवदात्मक है ना हाँ इस इसका से क्या लिखा है अविनाशी काल मदात्मक ही है अविनाशी काल हो गया और देखो तो इससे अक्षया गया है ना अविनाशी नित्य तो सिद्ध हो गया अनादिर भगवान कालो नाम तो अश्विद्य थे कि ध्यान देना कि भग, भगवान का अर्थ भी यहां पर भगवदात्मक है क्या अर्थ है यहां पर जो काल का वर्णन चल रहा है ना तो भगवदात्मक है यहाँ पर काल का भगवान शब्द जो है ना भगवदात्मक का वाचत है भगवदात्मक कौन है काल भगवान, भगवान सब भगवद आत्मा भगवान शब्द भगवदात्मक का लक्षणा से पोधक है कि यहाँ पर ध्यान देना भगवदात्मक नाम से नहीं होता है चलिए तो ये यही पूरा प्रसंग आप देख लेना है ना तो ये काल नित्य है और यहाँ देखेंगे अगले पेज पे आइए 66 पेज पर क्षणाधि रूप विकार मिल गया तो क्षणि रूप विकार को आप पढ़ लेना दैने पेज पर आना सर्वे निमेशा जगह मिल गया कला मुहूर्ता का और सर्वसा कि यहाँ पर यहाँ देखेंगे ये यह निमिष कला काष्ठा ये सब काल के माप है काल के तो ये सभी किससे उत्पन्न हुए परमात्मा से किससे उत्पन्न हुए ये हमने बता चुके हैं कि अखंड काल कैसा का है नित्य है काल नित्य होने पर भी क्षणत्व तो, काष्ठात्ववादी तो अवस्थाए कैसी है उसकी आगंतुक है ना जन्या हैं इसलिए उनसे विशिष्ट काल को खंड काल को क्या कहा जाता है जन्म अब ये निमेष से अवका छह नौ पेज पर देख लेना अड़सठ उनहत्तर पेज पर देख लेना आपे। इसको आप देख लेना तो दोनों ही प्रकार के वचन मिलते हैं काल नित्य है और काल की उत्पत्ति भी होती है नित्य है तो मतलब अखंड काल नित्य है उत्पत्ति होती है तो ये खंड काल तो अवस्था की उत्पत्ति से अवस्था विशिष्ट काल को उत्पन्न कहा गया वैसे नित्य है तो ये अवस्था विशिष्ट काल की सृष्टि ये जो काल अर्थ का है चलो अनंता हा। है ना? गौड़ हाँ हा, तो दोनों जो है मतलब ये है की पहले जो तो दिया है ना वो विग्रह विशिष्ट परमात्मा का और बाद में केवल विग्रह का बाद में केवल विग्रह का और पहले विग्रह विधि परमात्मा का इतना अंतर समझने का दो जगह देने का मतलब इतना ही है कोई तो बात है। तो अब चार आ, चार वो नहीं अब निकालिए चार आठ चार सौ अट्ठासी बीज लगाइए वो पर समझिए बूटी में विद्वान भगवान पढ़ के लाते हैं और सृष्टि स्थिति लय करने के लिए और उपासकों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान व्यू रूपों में रहते हैं है ना व्यू को संकर्षण ये व्यू भागवत में लिखे हैं देख लिया होगा आपने और 20 तेजस पर यही कहे गए हैं जिनको किया गया है तो पांडु को भागवत के आधार पर लगाया जाता है ठीक है ये नहीं, नहीं समझना है दूसरे लोग इसको लगाना नहीं जानते हैं भागवत के आधार पर लगाते हैं विवो देखना चार पेज है भगवान का देव मनुष्य आदि के शरीर के समान शरीर को स्वीकार करके भगवान का देव मनुष्य आदि के शरीर के समान शरीर को स्वीकार करके हो होना विभव अवतार कहलाता है लगाना विभो नाम तत्त सजाति रूप है मिल गया तत्त सजाति रूप से आविर्भाव को क्या कहते हैं विभव तत्त सजाती रूप से आविर्भाव को क्या कहते है जैसे भगवान मनुष्य के सजाती रूप से या मनुष्य के शरीर के समान शरीर को धारण करके रामकृष्ण आदि बन गए हैं? भगवान क्या किया भगवान ने मनुष्य के सजाती रूप से क्या हो गए वो रामकृष्ण मनुष्य के सजाती रूप से क्या हो गए तो ऊपर की पंक्ति देखना भगवान का अच्छा और देवता के सजाती रूप से क्या बन गए वामन क्या बन गए वामन भगवान है ना अच्छा तो भगवान का देव मनुष्य आदि के शरीर के समान देव मनुष्य आदि के शरीर के समान किसका शरीर भगवान का तो देव मनुष्य आदि के शरीर के समान था? शरीर को स्वीकार करके कौन स्वीकार करेगा yeah. और प्रादुर्भूत होना है ना प्रादुर्भूत कौन होगा right. तो प्रादुर्भूत होना विभव कहलाएगा तो किसका विभव भगवान का विभव मतलब विभाव होता विभव क्या मतलब है जिसको लोक में अवतार कहते हैं ना कि कृष्ण आदि अवतार रहे तो अवतार का मतलब है यहाँ पर विभव अवतार का क्या मतलब है मत ही समझ में विभव अवतार है कमती लगेगी भगवान का देव मनुष्य आदि के शरीर के समान शरीर को स्वीकार करके प्रादुर्भूत होना क्या है विभव अवतार कहलाता है वही देखना उनके सभी अवतारों के शरीर कैसे होते हैं अपराकृत कैसे होते हैं भगवान का देव सजाती रूप से आविर्भाव भगवान का देव सजाती रूप से आविर्भाव क्या है वाह होता है लग गया मनुष्य सजाती रूप से आविर्भाव क्या है उनका रामकृष्ण आदि अवतार है त्रियक रूप से आविर्भाव क्या है मतपूर्ण आदि अवतार है है ना इस इस प्रसंग को आप पढ़ लेंगे जा सकते ठीक है, है।, है? तो है अब देखो अपना पाठ यहाँ पर विभवस्य अनंत कहा गया पाठ विभवत्न्त विभव अनंत है विभव कितने लोग भगवान के अवतार भी अनंत है अब पांच पेज आपने कहा था तो आप वहाँ निकाल लेना चलो अभी बता पांच सौ चौहत्तर अवतार को भी वो कहते हैं मिल गया पेज की ऊपरी पंक्ति मिलेगी अवतार से वही लेना तब तक सजातीन रूप से अभी अवतार किस रूप में अवतार है नहीं मिला चौहत्तर सात चार तो यहाँ पर अवतार का अर्थ हो गया तत्तर सजाती रूप से अवतार तत्तर हाँ उस अवतार को भी हो गते है लग गया भगवान के अवतार शरीर भी अपराकृत होते हैं ठीक है कभी अपराकृत धाम में विद्यमान भगवान के शुद्ध सत्तु में पर विग्रह के अंत से ये अवतार होते हैं लग गई तो बताया था ना एक बार बता चुका हूँ सर ये चलिए तो भगवान के अवतार शरीर भी कैसे होते हैं अपराकृत होते हैं देखना और भगवान के अवतार तो अनंत हैं जो भगवान स्वयं कहते हैं असंभवी सम्भवामी, युगी सम्भवामी? हमेशा वैसा मतलब जो है ना जब भक्त का वैसा हृदय है वैसी भावना है तो भगवान का अवतार हमेशा होता है न? अब ये है कि कोई अवतार सबके लिए होता है कोई अवतार अवतार व्यक्ति विशेष के लिए होता है व्यक्ति विशेष का कल्याण करने के लिए दर्शन देने के लिए अवतार तो बहुत तो होते भगवान के देखेंगे यहाँ पर की विभव अनंत है क्या और पुनः गौड़ मुख्य भेदिधा द्विविधा क्या है ना कि गौड़ तथा मुख्य भेद से दो प्रकार के होते हैं गौड़ तथा मुख्य भेद से दो प्रकार के होते हैं चलिए मनुष्य एक कौन कौन दो भेद बताए गौड़ और मुख तो हम समझते है इसको देख लेना चाहिए चार आठ नौ भेद लगाएंगे आप मुख्य हो मिलेगा मुख्य चार आठ चार सौ नवासी लगाइए श्री भगवान का चार आठ नौ चार सौ नवासी श्री भगवान का साक्षात साक्षात साक्षात का अन्वय आविर्भाव के साथ है दूसरी पंक्ति में आविर्भाव है ना किसका आविर्भाव भगवान का और कैसे आविर्भाव साक्षात साक्षात साक्षात आविर्भाव किसका भगवान का और परंपरा आविर्भाव की साक्षात श्री भगवान का साक्षात आविर्भाव कैसे दिव्य मंगल विग्रह और दिव्य गुण विशिष्ट रूप से दिव्य गुण मतलब उनका श्री विग्रह भी कैसा है दिव्य है और गुण भी कैसे है ज्ञान वाल ऐश्वर्य वीर शक्ति ये सब है भगवान में तो श्री भगवान तो अवतार में गुण कम होते ऐसा नहीं समझना परिपूर्ण है भगवान श्री भगवान का साक्षात दिव्य मंगल विग्रह और दिव्य गुण विशिष्ट रूप से आविर्भाव होना यह आविर्भाव समझ लेना ये मुख्यावतार साक्षात अवतार अथवा पूर्णावतार कह जाता है लग गया लग गया तो इसमें दिव्य मंगल विग्रह है और दिव्य गुण है कैसे गुण है अब वो लीला से उनको नहीं प्रकट करें तो अलग बात है लीला से दुखी हो सकते हैं लीला से अब की तरह किसी से पूछ सकते हैं अब वशिष्ठ के उपदेश देने के बाद में राम को ज्ञान हुआ गया राम को ज्ञान ही रहेंगे है ना वो तो क्या है की भगवान क्या करते हैं लोक संग्रह है ना तो लोक संग्रह के लिए वो पढ़ने जाते हैं जिससे की लोग शिक्षा लेंगे गुरु मुख से ज्ञान लेना चाहिए ऐसा और देखिए मत्स्युओं के उपास्य होते हैं ये ध्यान रखना गौड़ावतार उपास्य नहीं होते है गौड़ ये जो पेज खो गया ना इसमें इससे ज्यादा लिखा था मैंने इससे ज्यादा उसमें लिखा हुआ था लेकिन वो कैद हो गया आप लिखेंगे भी तो इसका ही कुछ यही लिख देंगे वो नहीं बहुत मेहनत करनी पड़ती है गौड़ देखेंगे की श्री भगवान के आवेशावतारों को गौड़ावतार कहा जाता है है ना जिस प्रकार भगवान मुख्यावतार में मनुष्यादी शरीरों को स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं है, है? भगवान के आवेशावतारों को गौड़ावतार कहा जाता है जिस प्रकार भगवान मुख्यावतार में मनुष्यादी शरीरों को उसी प्रकार उनके अवतार का गौड़त्व भी उनके इच्छा के लिए क्या अब गौड़ा गौड़ावतार ध्यान देना क्या है? कैसे है आवेशा वतार। गौड़ा अवतार कैसे है अवतार समझो कि, कि किसी में आवेश आ जाना, किसी में आवेश आ जाना अच्छा लगेगा कि आगे आएगा इसमें इसमें आएगा आगे तो कोई बात नहीं है तो इसको कल कर देने पूरा है ना ओम पूर्ण पूर्णमिद पूर्ण पूर्णम दस्य के पूर्णिम शनते सुनते